पार्ट 23 परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू सत्य मिलाप वाला तंबू क्षमा का स्थान था जिसे पुण्य परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास कर सके बाइबल आयत जैसे कि साल के बाद साल बलिदान चढ़ाना उनके पापों को याद दिलाता है बकरे और मेडे का खून पाप को दूर नहीं कर सकता इब्रानियों दस तीन चार परिचय बाग में परमेश्वर प्रतिदिन आदम और हवा से बातें करता था और जब आदम और हवा ने पाप किया और उनका परमेश्वर जय जो पूर्ण रिश्ता था टूट गया और तभी से मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया परमेश्वर द्वारा मनुष्यों के बीच में निवास करने आया निर्गमन 24 बारह तब युवा ने मूसा से कहा पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रहे और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाए और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। परमेश्वर ने दस आज्ञाओं को पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को दिया ताकि वह इन्हें भूले न चूंकि इसराइली पापी थे और परमेश्वर जानता था कि वे हमेशा आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के नियमों का आज्ञा पालन की सजा मृत्यु है निर्गमन पच्चीस से नौ यहुआ ने मूसा ऐसी कहा इसराइलियों ऐसी यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, उन सबों से मेरी भेंट लेना और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना चांदी पीतल नीले बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा सुक्सम सनी का कपड़ा बकरी का बाल लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें, सुइयों की खाले बबुल की लकड़ी उजाले के लिए तेल अभिषेक के तेल के लिए और सुगंध धूप के लिए सुगंध दरव्य पौध और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब समान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग से बनाना परमेश्वर ने मूसा को एक खास तंबू का निर्माण करने का निर्देश दिया इस काश तम्बू के निर्माण में इसराइलियों ने अपना योगदान दिया जिससे द्वारा परमेश्वर उनके बीच में निवास करने आ सके बगीचे के बाद से परमेश्वर ने द्वारा मिलाप नहीं किया परमेश्वर का तंबू ऐसा स्थान होगा जहां पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हो सके जहां पर लोग पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठे हो सके जहाँ पर वे परमेश्वर की आराधना कर सके तम्बू के अंदर सबका निर्माण परमेश्वर के निर्देश अनुसार हुआ नून ने भी परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जहाज का निर्माण किया था हम सबको परमेश्वर के अनुसार होना है कैसे एक तंबू के अंदर पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच निवास कर सकता है क्योंकि तो भी लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं उन्हें एक मध्यस्थ बिचवई की आवश्यकता होगी जो उनके लिए परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सके निर्गमन सताईस आठ नौ और सोलह बेटी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वैसे पर्वत तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए फिर निवास के आंगन को बनवाना उसकी दक्षिणी अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सौ पर्दों को मिलाए के उसकी लंबाई सौ हाथ की हो एक अलंक पर तो इतना ही हो शुरुआत में एक ही बाड़ा था और एक ही प्रवेश अंदर एक बहुत बड़ी बेदी थी जहां पर हर प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे प्रत्येक सुबह और संध्या को लोग जानवरों को याचक के पास बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आते थे किंतु याचिकों को भी लोगों के बलिदान चढ़ाने से पहले स्वयं के पापों के बलिदान चढ़ाना पड़ता था ले व्यवस्था एक एक ऐसी पाँच युवा ने मिलाप वाले तम्बू में ऐसी मूसा को बुलाकर उससे कहा इसराइलियों से यह कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य योवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक हो यदि वह गाय बैलों से होमबलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि योवा उसे ग्रहण करे और वह अपना हाथ होमबलि पशु के सिर पर रखे और वह उनके लिए प्राचित करने को ग्रहण किया जाएगा तब उसके बछड़े को यहवा के सामने बली करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं, वे लोहू को समीप ले जाकर उस बेदी की चारों ओर अलंगों पर छिड़के जो मिलाव वाले तम्बू के द्वार पर हैं, जो व्यक्ति बलिदान निकल आया है उसका हाथ जानवर के सर पर हो तब उसे मारे ऐसा करने के द्वारा वह परमेश्वर के समुख स्वीकार करता है कि वह पापी है और मृत्यु के योग्य है वह यह भी बेनती करता है की परमेश्वर उसकी मृत्यु के स्थान पर जानवर की मृत्यु को स्वीकार करे क्या वास्तव में बलिदान पाप के दंड को भर सका इब्रानियों 10 3 से 4 परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे यह सब बलिदान केवल उस सत्य और पाप रहित बलिदान का चित्रण है जो एक दिन पाप के लिए परमेश्वर से चढ़ाएगा निर्गमन तेस सत्रह से इक्कीस और योवा ने मूसा ऐसी कहा धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनवाना और उसके मिलाप वाले तंबू और बेदी के बीच में रखकर उसे जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ धोया करें जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं नहीं तो वे मर जाएंगे और जब जब वे बेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात योवा के लिए हव जलाने को आए तब तब वे हाथ पाव धोए न हो कि मर जाएं यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे बेदी के पास में बहुत बड़ी तगारी होती थी परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करने से पहले याजक जन अपने हाथ पे धोया करते थे उस तगारी के पीछे परमेश्वर का तंबू स्वयं था परमेश्वर के तंबू का प्रयोग केवल परमेश्वर की सेवा के लिए होता था निर्गमन छब्बीस तैतीस ऐसी पैंतीस और बीच वाले पर्दे को अकाड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी याद में साक्षिपत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना तो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर पराचित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलग मेज रखना और उसकी दक्षिण अलग मेज के सामने दीवट को रखना परमेश्वर का तंबू एक भारी पर्दे के द्वारा दो भागों में विभाजित होता था पहला कमरा पवित्र स्थान कहलाता था केवल यादक इसमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए अंदर आता था वहाँ पर मेज के ऊपर बारह रोटियाँ होती थी जो इसराइल के बारह गोत्रों को दर्शाती थी छोटी बेदी पर लगातार दिए जलते रहते थे शतरंगी आकृति का दिया होता था जो केवल प्रकाश देने का कार्य करता था परमेश्वर की उपस्थिति दूसरे कमरे में होती थी जो मुख्य पवित्र कमरा कहलाता था निर्गमन 25, 10 और 17 से 22। बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए उसकी लंबाई अढ़ाई हाथ और चौड़ाई और उचाई डेढ़ डेढ़ हाथ की हो फिर चौके सोने का एक प्राश्चित का ढकना बनवाना उसकी लंबाई अढ़ाई हाथ और चुड़ाई डेढ़ हाथ की हो और सोना डालकर दो क्रूप बनवाकर प्राचित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना एक कबूब तो एक सिक्के पर और दूसरा क्रूप दूसरे सिक्के पर लगवाना और क्रूबों को और प्राचित के ढकने को उसके ही टुकड़ों से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना और उन क्रूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने कि प्राश्चित का डकना उनसे डंपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्राश्चित के ढकने की और रहे और प्राश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्राश्चित के डकने के ऊपर से और उन क्रूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक आरोप होंगे तु वार्तालाप किया करूँगा बाचा का संदूक मुख्य पवित्र स्थान में होता था संदूक के ढकने और करूब चौके सोने के बने होते थे करूब पंख से ढक्कन को डांपे रहते थे संदूक का ढक्कन प्रायचित का ढक्कन कहलाता था यह वही है जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों के पाप के बदले दया दिखाने का वायदा किया था संदूक के अंदर मूसा ने दस आगे को रख दिया था ले सोलह दो से तीन और यहुआ ने मूसा से कहा अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्राचित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे नहीं तो मर जाएगा क्योंकि मैं प्राश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे अर्थात पाप बली के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेढे को लेकर आए साल में केवल एक बार प्रमुख पवित्र स्थान में जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वहां पर प्रमुख याजक प्रवेश करता था वह यहाँ जानवरों के रक्त को क्रूपों के ऊपर छिड़कता था प्रमुख याजक लोगों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ था अगर सब कुछ परमेश्वर के निर्देश के अनुसार हुआ है तो वह इसराइलियों के पिछले साल के सारे पापों को क्षमा करता था परमेश्वर उन्हें को स्वीकार करता है जब वे बाइबल के द्वारा बताए गए परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार करते हैं पुराने नियम के समय में जो भी परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चलता था वह पूर्ण रूप से परमेश्वर के दंड से क्षमा पाता था परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर की योजना पाप को पूर्ण रूप ऐसी क्षमा करने की थी जो की बाद में प्रकट होगी व्याख्या दोबारा हम देखते है की दयालु परमेश्वर ने एक बार फिर लोगो को बचाने का मार्ग तैयार किया क्योंकि वे स्वयं को नहीं बचा सकते थे आप देखिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी जो नियम को तोड़ते हैं उनके लिए परमेश्वर ने निर्देश दिए और अभी परमेश्वर ने पापियों के लिए क्षमा का मार्ग तैयार किया परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा पूरा होना जरूरी है वह दयालु है और क्षमा करता है किन्तु हमें उसके नियमों से चलना है न की हमारे नियम से इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचिकर थी जो भी आपने सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताये